टॉक, मछली नंबर पहला प्रश्न आदि गुरु शंकराचार्य के जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य सूत्र का खंडन करते हुए आपने कहा कि जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है लेकिन सत्य की परिभाषा है वह जो कि नस्वर नहीं इसलिए जगत जो कि नस्वर है सत्य कैसे होगा मिथ्या ही होगा ब्रह्म अनस्वर है इसलिए सत्य आपसे अनुरोध है कि सत्य की परिभाषा करते हुए इस पहलू पर प्रकाश डालें पंडित ब्रह्म प्रकाश बड़े भाग्य की आप भी इस मैकदे में पधारे ऐसे तो मैकदे में आना अच्छी बात नहीं आ ही गए हैं तो बिना पिए जाना अच्छी बात नहीं जाम हाजिर है जी भर के पी के लौटे है। पूछते हैं आप कि सत्य की क्या परिभाषा है सत्य की कोई परिभाषा नहीं न हो सकती है परिभाषित होते ही सत्य असत्य हो जाता है सत्य तो अनिर्वचनीय है कैसे उसकी परिभाषा होगी कैसे उसकी व्याख्या होगी सत्य तो शब्दों में आता नहीं छूट छूट जाता है सत्य तो शब्दाती थे मनाती थे सत्य अनुभव है और ऐसा अनुभव जो कि मन के अतिक्रमण पर ही उपलब्ध होता है निर्विचार में सुनने में समाधि में परिभाषा तो मन करेगा और मन को सत्यगाह का भी अनुभव नहीं होता अनुभव होता है मनातीत अवस्था में अनुभव किसी और को होता है परिभाषा कोई और करेगा बात तो गलत हो ही चाहेगी जिसने देखा वह बोलेगा नहीं और जिसने नहीं देखा वह बोलेगा आंख वाला देखेगा और अंधा परिभाषा करेगा यह भी मान लो कि अंधा आंख वाले के साथ था जब सूरज उगा देखा आंख वाले ने माना कि अंधा साथ था आंख वाले के, तो भी परिभाषा तो अंधा नहीं कर सकता है जिसने देखा नहीं वह कैसे परिभाषा करे और जिसने देखा है वह तो अवाक हो जाता अनुभव इतना विराट है कि व्यक्ति तो उसमें लीन हो जाता है जैसे बूंद सागर में गिर जाए क्या खाक बूंद परिभाषा करेगी सागर की बूंद तो बचती ही नहीं कौन करे परिभाषा किसकी करे परिभाषा लेकिन जो शास्त्रों में जीते जो शब्दों में जीते वे सत्य को भी शब्दों में ही घसीट लाते उनके लिए सत्य भी एक शब्द है और जैसे ही सत्य शब्द बना वैसे ही असत्य हो जाता है लाउस का प्रसिद्ध वचन है कि सत्य को बोला नहीं कि असत्य हुआ नहीं इसलिए मत पूछ परिभाषा इंगित कर सकता हूं कि कैसे सत्य का अनुभव हो परिभाषा नहीं कर सकता हूं शंकराचार्य परिभाषा करते इससे ही जाहिर होता है कि कहीं उलझाव पांडित्य का है न तो अग्नि शब्द में अग्नि है न प्रेम शब्द में प्रेम है और न सत्य शब्द में सत्य है लेकिन हम सब शब्दों में पलते हैं और शब्दों में बड़े होते शब्दों की ही शिक्षा है शब्दों का ही जाल है हम भूल ही जाते हैं कि जीवन का शब्दों से कुछ लेना देना नहीं और शब्दों के साथ एक बड़ी अड़चन कि शब्द हमेशा बांटते काटते तोड़ते उनकी भी मजबूरी है शब्दों की सीमा होती अनुभव असीम होते शब्द बेचारा करे भी क्या उसकी अपनी असमर्थता है विवश है वह तो तोड़ेगा खंडित करेगा विश्लेषण करेगा जैसे रात और दिन एक ही सिक्के के दो पहलू अंधेरा और प्रकाश एक ही सिक्के के दो पहलू लेकिन शब्द में तो दो हो जाएंगे विज्ञान से पूछो विज्ञान क्या कहता है अंधकार के संबंध में कहता है कि अंधकार कम प्रकाश का नाम है और प्रकाश कम अंधकार का नाम है दोनों में भेद कुछ भी नहीं सघनता का या विरलता का पर गुणात्मक कोई भेद नहीं सर्द और गर्म अलग अलग शब्द हैं। स्वभाव था ठंडी चाय और गर्म चाय में भेद है लेकिन यथार्थ में सर्दी और गर्मी एक ही थर्मामीटर से नाप लिए जाते हैं। तो उनमें भेद गुणात्मक नहीं है मात्रात्मक है परिमाणात्मक है इसे यूं समझो तो आसान हो जाएगा एक हाथ को बर्फ की शिला पर रख लो और एक हाथ को अंगीठी पर तपाओ दोनों हाथ तुम्हारे एक गर्म हो जाएगा एक बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर दोनों हाथों को बाल्टी भरी है पानी की उसमें डाल दो और अब मैं तुमसे पूछता हूं कि पानी गर्म है कि ठंडा तुम बहुत मुश्किल में पड़ोगे क्योंकि एक हाथ एक बात कहेगा दूसरा हाथ दूसरी बात कहेगा जो हाथ ठंडा हो गया है बर्फ पर रखने के कारण वो तो कहेगा पानी गर्म है और जो हाथ गर्म हो गया है अंगिठी पर तापने के कारण वो कहेगा पानी ठंडा है तुलना की बात हो गई फिर पानी ठंडा है कि गर्म अब तुम जो भी कहोगे गलत होगा ठंडा कहो तो एक हाथ इंकार करेगा और गर्म कहो तो दूसरा हाथ इंकार करेगा या तो पानी दोनों है या पानी दोनों नहीं किस हाथ की मानोगे बाएं की कि दाएं की बामपंथी हो गए कि दक्षिणपंथी और दोनों हाथ तुम्हारे और दोनों की जानकारी तुम्हें मिल रही है किसकी जानकारी सच किसकी सूचना सत्य है दोनों ही सत्य सूचना दे रहे हैं एक अर्थों में दोनों अपना अपना अनुभव कह रहे हैं शब्द के साथ ही ये मुसीबत है कि शब्द जीवन को दो खंडों में तोड़ लेता है शब्द द्वैतवादी है और अनुभव अद्वैतवादी है मैं शंकराचार्य को अद्वैतवादी नहीं मानता हूं शंकराचारी लाख उपाय करें अद्वैतवादी अपने को घोषित करने का द्वैतवादी मैं अद्वैतवादी हूं इसलिए कहता हूं शंकराचार्य को द्वैतवादी कि वो माया और ब्रह्म को तोड़ते एक को कहते हैं सत्य एक को कहते हैं असत्य मैं अद्वैतवादी हूं मैं तोड़ता ही नहीं मैं कहता हूं दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एक प्रगट एक अप्रगट एक व्यक्त एक अव्यक्त और जो व्यक्त है वो भी अव्यक्त का ही अंश है और जो अव्यक्त है वो भी व्यक्त से जुड़ा है संयुक्त है क्षण भर को पृथक नहीं कणभर को पृथक नहीं शंकराचारी माया को कहते मिथ्या माना कि जगत क्षण है लेकिन क्षण का अर्थ समझ लेना क्षण का इतना ही अर्थ होता है कि परिवर्तनशील है तुमने जगत में कोई चीज मिटते देखी कहते तो हो नस्वर सुन लिया होगा शब्द मगर तुमने जगत में किसी चीज को मिटते देखा मिटा सकते हो कोई चीज रेत का एक कण तुम्हें दे देता हूं मिटा सकते हो इसे? कहते तो हो नस्वर मिटा के दिखा दो विज्ञान हार गया है विज्ञान कहता है इस जगत में कोई चीज ना तो मिटाई जा सकती है और न कोई चीज बढ़ाई जा सकती है एक रेत का कण भी तुम तो मिटा नहीं सकते हाँ ये कर सकते हो कि पीस डालो मगर एक कण बहुत कणों में बदल जाएगा है तो अभी भी रूप बदल गया सत्ता तो नहीं गई जला दो राख कर डालो फिर भी रूप बदला सत्ता तो नहीं गई अस्तित्व तो अब भी है जाओ सागर में फेंक दो खो गया सागर में तरंगे दूर दूर तक कणों को ले जाएंगी अब कहीं दिखाई नहीं पड़ता मगर कहीं भी ले जाएं तरंगे है अभी भी दिखाई भी ना पड़े तो भी है अभी भी पानी गरम होकर वाष्पीभूत हो जाता है अब दिखाई नहीं पड़ता लेकिन क्या तुम सोचते हो मिट गया फिर वर्षा में वर्षा कैसे होती जो मिट गया था वो फिर प्रकट कैसे होता है मिटा नहीं था केवल अदृश्य हो गया था आंख की देखने की क्षमता के पार हो गया था आँख की बड़ी छोटी सी सीमा है आंख के देखने की सीमा बहुत छोटी है नीचे भी बहुत है देखने को उस सीमा के पार भी बहुत है देखने को भाप तुम्हारी आंख नहीं देख पाती मगर फिर ठंडक ले आओ बर्फ के कण बरसा दो भाप फिर दिखाई पड़ने लगेगी फिर पानी होके बरस उठेगी मिटा नहीं सकते तुम नस्वर कहते हो उधार शास्त्र में पढ़ लिया कि जगत नस्वर है कभी सोचा नहीं कभी विचारा नहीं कि इस जगत में किसी चीज को मिटते देखा है कि यूं ही कह दिया नस्वर है सुनी सुनाई बात दोहरा दी पिटी पिटाई बात दोहरा दी कि जगत नस्वर है जगत सदा से है कभी मिटा नहीं और सदा रहेगा नस्वर का केवल इतना ही अर्थ हुआ कि रूप बदलते लेकिन रूप बदलने से सत्ता तो नहीं जाती अस्तित्व तो नहीं जाता जवान बूढ़ा हो गया सत्ता तो बनी है बच्चा जवान हो गया सत्ता तो बनी है और अब तो विज्ञान ने उपाय खोज लिया स्त्री पुरुष हो जाए पुरुष स्त्री हो जाए सत्ता तो बनी है जब तुम तो मर जाते हो तब भी कुछ मरता नहीं मृत्यु होती ही नहीं रूप बदल जाता एक घर से दूसरे घर में चले गए इससे कुछ मिटना तो नहीं हो गया एक गांव में ना बसे दूसरे गांव में बस गए एक देह में ना बसे दूसरी देह में बस गए और आवारा भी हो जाओ किसी घर में ना बसो झाड़ों के नीचे ही टिकने लगो आज इस सराय में कल उस सराय में आज इस होटल में कल उस होटल में तो भी क्या फर्क पड़ता है तुम हो इस जगत में कुछ भी कभी नहीं मिटा है और ना कभी मिटेगा नस्वर कैसे कहते हो सिर्फ रूपांतरण को परिवर्तन को लेकिन परिवर्तन के भीतर भी अनसयूत अपरिवर्तित मौजूद है जैसे कि माला के मोतियों में भीतर अनसयूत धागा है धागा दिखाई नहीं पड़ता मगर वही धागा माला को संभाले हुए माला के गुरिये अलग अलग मालूम पड़ते मगर भीतर कोई जोड़ने वाला सूत्र भी है इस जगत में सारी चीजें बदलती मगर इस जगत के गहराई में छिपा हुआ सबको जोड़ने वाला कोई को सूत्र भी है उसको ही मैं ब्रह्म कहता हूं उसको ही मैं सत्य कहता हूं परिवर्तन और शाश्वतता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं शाश्वतता है माला में धागे की भांति और परिवर्तनशीलता है माला के मनकों की भांति दोनों में कुछ दुश्मनी नहीं है और दोनों ही सत्य हैं मगर शब्द की अड़चन है तुमने अगर शब्द में व्याख्या कर ली कि सत्य वह जो कभी परिवर्तित नहीं होता जो अनस्वर है तो स्वभाव होता तुम्हारी परिभाषा के कारण जो नस्वर है जो परिवर्तित होता है वो मिथ्या हो गया तुम्हारी परिभाषा के कारण सिर्फ तुम्हारी परिभाषा के कारण मगर तुम्हारी परिभाषा का मूल्य क्या है अस्तित्व को क्या पड़ी तुम्हारी परिभाषा की तुम गुलाब को गुलाब कहो कि कोई और नाम दे दो दुनिया में हजारों भाषाएं तो गुलाब के हजारों नाम है। तुम्हारे नामों से गुलाब को कोई चिंता है तुम सुंदर कहो कि कुरूप कहो गुलाब को कोई फर्क पड़ता है फैशने बदल जाते हैं, रोज बदलती हैं फैशने आज से सौ साल पहले कोई कल्पना कर सकता था कि कैक्टस को तुम अपने घर में बैठक खाने में रखोगे कि कैक्टस कभी सुंदर हो जाएगा सौ साल पहले कोई सोच सकता था अभी भी गांव के आदमी को तुम कहोगे कैक्टस सुंदर है तो वो तुम्हारी तरफ आंख फाड़ कर देख क्या बकरे हो होश आवास की बातें करो वो तो कैक्टस को लगाता है अपने खेत की बाड़ी में कि कोई जानवर ना घुस जाए कि कोई चोर ना घुस जाए वो तो घर में कैक्टस को रख भी नहीं सकता वो कहेगा मैं कोई पागल हूं गुलाब सुंदर होता था लेकिन अब गुलाब सुंदर है ऐसा कहना थोड़ा पुराण पंथी बात हो जाती पुरानी हो गई फैशन अब जो बिल्कुल सुसंस्कृत लोग हैं जो आधुनिक लोग हैं वो अपने घर में कैक्टस रखते सारी दुनिया की भाषाओं में नई कविता कैक्टस के गीत गाती नए चित्रकार कैक्टस के चित्र बनाते गुलाब दखियानुसी हो गया अब कौन पूछता गुलाब को गुलाब अब अभिजात्य का प्रतीक हो गया और कैक्टस दरिद्र नारायण सर्वहारा और यह तो साम्यवाद का योग है समाजवाद का योग है समाजवाद में वो गुलाब की प्रशंसा शर्म नहीं आती संकोच नहीं होता गए राजा महाराजा गए गुलाब और कमल भी अब तो कैक्टस की पूजा होगी अब तो कांटे सुंदर सर्वहारा बेचारा कांटा जिसकी कभी कोई प्रशंसा किसी ने नहीं की कोई कालीदास कोई भावभूति कोई शेक्सपियर कोई मिल्टन चिंता ही नहीं किया सब राज परिवारों की प्रशंसा करते रहे सब दरबारी थे सब जी हजूर थे किसी ने इस सम्राट की प्रशंसा की किसी ने उस सम्राट की गुलाब के दिन लद गए कैक्टस का वक्त आ गया मगर न कैक्टस को पड़ी है कुछ न गुलाब को पड़ी है कुछ गुलाब गुलाब है कैक्टस कैक्टस है तुम चाहे प्रशंसा करो चाहे निंदा करो तुम्हारी व्याख्याओं से कुछ फर्क नहीं पड़ता है तुमने व्याख्या कर ली कि सत्य वह जो शाश्वत तुम सत्य को जानते हो बिना जाने व्याख्या कर ली फिर व्याख्या में जकड़ गए अब उस व्याख्या के कारण जगत को माया कहना पड़ता है ऐसे ही शंकराचार्य व्याख्या में उलझ गए जब ब्रह्म को शाश्वत कह दिया अपरिवर्ति कह दिया अनस्वर कह दिया तो परिभाषा ने मजबूरी खड़ी कर दी जगत को मिथ्या कहो झूठ कहो स्वप्नवत कहो लेकिन यह परिभाषा की मजबूरी है अस्तित्व की इसमें कोई बात नहीं उठी बुद्ध ने परिभाषा ऐसी नहीं की बुद्ध ने कहा जगत परिवर्तनशील है यूनान में बहुत बड़े रहस्यवादी चिंतक मनीषी हैराक्लाइटस ने कहा जगत सतत परिवर्तन जैसे नदी बह रही जैसे गंगा बह रही हैराक्लाइटस ने कहा तुम एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते इतनी तेजी से धार बह रही मगर यही सत्य क्योंकि हैराक्लाइटस और बुद्ध ने परिवर्तन को ही सत्य माना इसलिए दोनों के लिए ईश्वर असत्य हो गया ब्रह्म असत्य हो गया यह व्याख्या की बात है तुम किसको सत्य मान लेते हो होराक्लाइटस और गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो जगत दिखाई पड़ रहा है ये तो परिवर्तनशील है और यही हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि सारा जगत एक प्रवाह है ये जो प्रवाहमान है यही सत्य है तो जिस शाश्वत ब्रह्म की तुम चर्चा कर रहे हो वो असत्य हो गया परिभाषा के कारण और परिभाषा कौन तय करेगा तुम्हारे हाथ में रज्जब कहते हैं ज्यू था त्यू ठहराया जैसा था वैसा ही ठहरा दिया अर्थात शाश्वत में प्रवेश कर लिया जहां कोई परिवर्तन नहीं ये रज्जब की परिभाषा हुई बुद्ध कहते हैं चरे थी चरे थी चले चलो चले चलो ठहरना मत क्योंकि ठहरे कि झूठ हुए गति सत्य है गत्यात्मकता सत्य है अगति असत्य है और विज्ञान भी बुद्ध से राजी इसलिए पश्चिम में जहां विज्ञान का प्रभाव बढ़ा है वहां शंकराचार्य का कोई प्रभाव नहीं बढ़ रहा है वहां बुद्ध का प्रभाव बढ़ रहा है क्योंकि विज्ञान अनुभव है कि जगत परिवर्तनशील है और गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जगत की परिवर्तनशीलता को अंगीकार किया इतनी गहराई से अंगीकार किया कि बुद्ध ने कहा हमें संज्ञाएं मिटा देनी चाहिए भाषा से क्योंकि संज्ञाएं भ्रांति देती हमें सिर्फ क्रियाएं बचानी चाहिए जैसे तुम कहते हो नदी है नहीं कहना चाहिए क्योंकि नदी एक क्षण को भी है कि अवस्था में नहीं होती नदी हमेशा बहाव है ठहराव नहीं प्रवाह है नहीं गति है स्थिति नहीं तो कहो कि नदी हो रही है मत कहो कि है है कहने में झूठ है तुम कहते हो वृक्ष है जब तुम कह रहे हो वृक्ष है तब भी वृक्ष में नए पत्ते निकल रहे हैं पुराने पत्ते गिर रहे हैं नई जड़ें आ रही वृक्ष उठ रहा है ऊपर फूल खिल रहा है फल पक रहा है और तुम कहते हो है, है में तो ऐसा लगता है ठहरा है बुद्ध कहते हैं वृक्ष हो रहा है क्रिया है संज्ञा नहीं तुम भी हो रहे हो बच्चा जवान हो रहा है जवान बूढ़ा हो रहा है बूढ़ा जीवन के द्वार से मृत्यु के द्वार में प्रवेश कर रहा है प्रतिपल चीजें बदल रही चूंकि बुद्ध ने सत्य की यही परिभाषा की प्रवाह है सत्य है तो फिर जो भी प्रवाह में नहीं है वो असत्य इसलिए बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना ब्रह्म को नहीं माना हैराकलतु ने भी ब्रह्म को नहीं माना ईश्वर को नहीं माना अस्तित्व की गतिमयता को माना लेकिन मैं मानता हूं कि दोनों ने अधूरी बात कही शंकराचार्य ने शाश्वतता की बात कही बुद्ध ने गत्यात्मकता की बात कही मेरा अनुभव है कि दोनों आधी बात कह रहे हैं और जब भी तुम आधी बात कहोगे तब अड़चन होगी शेष आधे को इनकार करना पड़ेगा अगर जगत को कहो कि गर्म है तो ठंडा माया है झूठ है कहनी पड़ेगा और अगर कहो जगत ठंडा है तो गर्मी झूठ है माया है पसीना भी बहे तो भी मानना पड़ेगा कि झूठ है पसीना भी झूठ है अनुभव में भी आया गर्मी तो भी नकारना पड़ेगा मैं जीवन को उसकी समग्रता में अंगीकार करता हूं मुझे विरोधाभास में जरा भी अड़चन नहीं क्योंकि मैं मानता हूं सत्य विरोधाभाषी ही है सत्य अनिवार्य रूप से विरोधाभासी है। तुमने पूछा पंडित ब्रह्म प्रकाश कि आदि गुरु शंकराचार्य के जगत मिथ्या ब्रह्म सूत्र सूत्र का खंडन करते हुए आपने कहा कि जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है अगर जगत असत्य है तो क्या आदि और क्या अंत अगर जगत असत्य है तो शंकराचारी कभी हुए ही नहीं जब जगत ही असत्य है तो इस जगत में कैसे पैदा होगी जब जगत ही असत्य है तो शास्त्र कैसे लिखोगे शास्त्र के होने के लिए भी जगत का सत्य होना जरूरी शंकराचारी कागज को स्याही से रंगते रहे स्याही भी असत्य कागज भी असत, शंकराचारी भी असत्य और किन के लिए लिख रहे हो जो असत्य है उनके लिए जो मिथ्या है उनके लिए पागल हो ये तो पागलों जैसी बात हुई कि एक पागल आदमी किसी से बात कर रहा है जो है ही नहीं वहां तुम पागल को पागल क्यों कहते हो इसीलिए कि जो नहीं है उसको वो मानता है वो किसी से बात कर रहा है गुफ्तु कर रहा है एक पागल पागल खाने की दीवार से कोई दो घंटे से कान लगाए बैठा था सुपरिंटेंडेंट कई बार वहां से आया गया और वो कान ही लगाया बैठा था सुप्रिंटेंडेंट की भी उस उत्सुकता जगी कि क्या सुन रहा है उसने पूछा कि भाई क्या सुन रहा है उसने कहा कि शांत चुप की जिज्ञासा और घनी हो गई उसने भी कान लगाया दीवाल से कोई पंद्रह मिनट सुनने के बाद कुछ सुनाई पड़े ना उसने पूछा पागल को कि मुझे तो कुछ सुना नहीं पड़ता पागल ने कहा कि दो घंटे मुझे भी हो गए मुझे भी कुछ सुनाई नहीं पड़ता आप तो पंद्रह मिनट में कहने लगे मुझे दो घंटे हो गए कुछ सुना नहीं पड़ रहा है इसको तुम पागल कहोगे क्यों पागल कह रहे हो क्योंकि उसे सुन रहा है जो है ही नहीं पागल उससे बातें करता है जो है ही नहीं शंकराचार्य बिल्कुल पागल होने चाहिए अगर जगत असत्य मिथ्या है किसको समझाते किसका खंडन किसका मंडन शास्त्र किसके लिए लिखते हो शास्त्र कैसे लिखते हो तुम भी नहीं हो शंकराचार्य कहते हैं मेरा तेरा सब झूठ और कथा तुमसे मैं कहूं जिसमें पता चलता है कि मेरा तेरा झूठ नहीं शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से विवाद किया महत्वपूर्ण तो विवाद हुआ छह महीने विवाद चला मंडन मिश्र उस समय के बड़े ख्यातिलब्ध पंडित थे लेकिन शंकराचार्य कि तर्क प्रक्रिया जरूर मंडन मिश्र से श्रेष्ठ थी प्रखर था तर्क शंकराचार्य का मगर तर्क से कुछ होता नहीं हरा मंडन मिश्र को अध्यक्षा कर रही थी मंडन मिश्र की पत्नी भारती क्योंकि कोई व्यक्ति चाहिए था जो निर्णय दे सके और सिवाय भारती के कोई ऐसा व्यक्ति उपलब्ध न था जो शंकराचार्य और मंडन मिश्र के विवाद की अध्यक्षता करे भारती ने अध्यक्षता की और उसने घोषणा भी की बड़ी ईमानदार स्त्री रही होगी उसने कहा कि शंकराचार्य जीत गए मंडन मिश्र हार गए अपने पति को घोषित कर दिया कि हार गया लेकिन शंकराचार्य किसको हरा रहे है? जो नहीं है? कौन जीत रहा है जो नहीं है और भारती ने तब उन्हें मुश्किल में डाल दिया और उसने कहा लेकिन एक बात याद रखें आप तो शास्त्रों के जानकार हैं शास्त्र कहते हैं कि पत्नी अर्धांग होती तो अभी आपने आधे मंडन मिश्र को जीता अभी मैं शेष अभी जीत अधूरी अब मुझे जीते जब तक मुझे ना जीतेंगे ये जीत पूरी नहीं डंका मत बजाते फिर ना कि मैंने जीत लिया मन्नन मिश्र हार गए भी आधे मन्नन मिश्र हारे आधे मौजूद है शंकराचार्य को भी बात तो माननी पड़ी कि बात तो शास्त्र की थी स्त्री अर्धांगनी सोचा ना था कभी कि ऐसी झंझट आएगी एक नई झंझट आ गई छह महीने के बाद स्त्रीय जो झंझट ना झंझट ना खड़ी कर दे शंकराचार्य अविवाहित थे किसी तरह स्त्री से बचे थे यहां उलझ गए खुद की स्त्री नहीं थी दूसरी की स्त्री ने झंझट पैदा कर दी झंझटों का मामला ऐसा है कि अपनी स्त्री ना हो तो किसी और की स्त्री पैदा करते और जवाब ना सूझा क्योंकि बात तो शास्त्र की थी इनकार करते भी तो कैसे करते झुक के स्वीकार कर लिया कि ठीक है मैं करूंगा और फिर तुम जानते हो कि स्त्री के तो सोचने के ढंग अलग होते विचारने के ढंग अलग होते उसने ब्रह्म वगैरह की चर्चा नहीं की उसने तो वातसायन के कामसूत्र की चर्चा की ब्रह्मसूत्र की नहीं बादरायण के ब्रह्मसूत्र की नहीं वातस्यन के कामसूत्र की संग्राचारी को झंझट में डाल दिया और भी झंझट में डाल दिया क्योंकि वो ब्रह्मचारी अभी उम्र भी उनको ज्यादा नहीं थी कोई तीस साल स्त्री को तो जाना नहीं पहचाना नहीं मेरे सन्यासी होते तो कोई अड़चन न थी पुरानी ढपके सन्यासी थे कामसूत्र पर क्या कहें निवेदन किया कि मुझे छह महीने की छुट्टी दी जाए ताकि मैं कामसूत्र का अध्ययन करूं काम वासना के संबंध में कुछ विचार करूं तब विवाद चले आगे भारती ने कहा कि ठीक है छ महीने बाद आ जाए तब कहानी कहती है कि शंकराचार्य ने अपनी देह छोड़ी शिष्यों के पास अपनी देह रखवा दी एक गुफा में और शिष्यों से कहा मेरी देह की फिक्र करना क्योंकि छह महीने बाद मैं वापस लौटूंगा और एक राजा मरा तो उस मृत राजा की देह में प्रवेश कर लिया ताकि कामवासना का अनुभव किया जा सके संक्राचारी के मानने वाले इस बात को बड़े गौरव से उल्लेख करते क्योंकि यह बड़े चमत्कार की बात है अपनी देह छोड़ना दूसरे की देह में प्रवेश करना पर काया प्रवेश मगर मैं पूछता हूं ये मेरे तेरे का भेद कैसा काया तो काया है काया तो माया है इसमें मेरा और तेरा क्या अगर काम वासना का अनुभव करना था तो अपनी ही काया से क्यों ना कर लिया इसमें किसी दूसरे की काया में प्रवेश करके किया ये बात तो बड़ी बेईमानी की मालूम पड़ती इसमें दोहरी बेईमानी हो गई एक तो राजा की पत्नी को धोखा दिया क्योंकि राजा की पत्नी समझी कि राजा पुनरुज्जीवित हो उठा है वो तो अपना पति मानकर ही संभोग करती रही राजा से एक तो दूसरे की पत्नी को धोखा दिया ये व्यविचार है बलात्कार है और मजा ये ये धोखा किस लिए दिया ये धोखा इसलिए दिया कि मेरी काया तो ब्रह्मचारी की काया काया का भी जैसे कोई ब्रह्मचरी होता है ब्रह्मचरी तो आत्मा का होता है ये जो लोग कहते हैं कि सारा संसार माया है काया माया है ये सब मिट्टी है ये भी मानते नहीं कि मिट्टी मिट्टी मिट्टी में भी भेद अपनी मिट्टी उसकी मिट्टी उसकी मिट्टी खराब करो ठीक अपनी मिट्टी बचाओ मिट्टी पे भी ऐसा आग्रह ऐसी आसक्ति अपनी मिट्टी तो रख गए शिष्यों के पास कि छह महीने तक रक्षा करना कोई कीड़े मकोड़े ना लग जाएं शरीर सड़ ना जाए इसकी फिक्र करना हिफाजत करना अपनी मिट्टी को तो बचा के रख गए और दूसरे की मिट्टी में प्रवेश कर गए मिट्टी मिट्टी में भी अपना और तेरे का भेद है फिर ये सब माया और ब्रह्म की बातें बकवास फिर यह जगत कैसा मिथ्या है यह जगत तो बहुत सत्य मालूम होता है। इसमें मिट्टी भी सत्य मालूम होती यह किस बात की सूचना हुई और मजा यह कि शंकराचार्य के मानने वाले मानते हैं उनका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ अपनी ही देह से भोगते स्त्री को तो खंडित होता ब्रह्मचरी दूसरे की देह से स्त्री को भोगा तो खंडित नहीं हुआ तो ब्रह्मचरी का अर्थ हुआ कुछ देह की बात है आत्मा के से को संबंध नहीं फिर इसको ब्रह्मचरी क्यों कहते हो ब्रह्मचरी शब्द में ही ब्रह्म समाया हुआ है ब्रह्मचरी का अर्थ भी शंकराचार्य को पता नहीं मालूम होता ब्रह्मचरी का अर्थ होता है ब्रह्म जैसा आचरण ब्रह्म जैसी चरिया ये तो बड़ी अज्ञान की चरिया हुई ये चमत्कार ना हुआ इसकी कोई ठीक से व्याख्या नहीं किया हजार वर्षों में मैं ठीक से व्याख्या कर रहा हूं यह चमत्कार ना हुआ यह मूढ़ता हुई सच तो यह है ये कहानी गढ़ी होगी ये सिर्फ ब्रह्मचरी को बचाने के लिए बढ़ाने के लिए ब्रह्मचरी के लिए आवरण खड़ा करने के लिए कहानी गढ़ी होगी भोग तो किया होगा उसी देह से भोग करने वाला तो वही है और अगर कोई यह कहे कि वो तो साक्षी भाव से भोग किया तो अपनी देह में कर लेते साक्षी भाव से इसमें दूसरे की देह में जाने की क्या जरूरत थी और दूसरी की स्त्री को धोखा देने की क्या जरूरत थी कम से कम ईमानदारी तो होनी ही चाहिए धर्म का इतना तो बुनियादी आधार होना चाहिए और एक घटना है कि शंकराचार्य सुबह सुबह स्नान करके काशी के घाट पर प्रभु स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में सीढ़ियां चढ़ रहे थे और एक सूद्र ने उन्हें छू लिया सूद्र को छूते ही वो नाराज हो गए और कहा कि अंधे मूढ़ तुझे तो शर्म नहीं आती शूद्र होकर ब्राह्मण को छू लिया जगत माया है शूद्र सत्य मत कहो कि जगत माया ब्रह्म सत्य कहो जगत माया सूद्र सत्य कहां का ब्रह्म कैसा ब्रह्म शूद्र सत्य और शंकराचार्य का मुझे फिर स्नान करना पड़ेगा तूने अपवित्र कर दिया मिट्टी मिट्टी को छू गई एक मिट्टी सूद्र की एक मिट्टी ब्राह्मण की मिट्टी भी ब्राह्मण और शूद्र होती शंकराचार्य से तो लगता है कि सूद्र ही ज्यादा समझदार था शूद्र ने कहा प्रार्थना करता हूं महात्मन मेरे प्रश्नों के उत्तर दें पहला तो यह कि मेरी देह ने आपकी देह को छुआ क्या देह भी शूद्र और ब्राह्मण होती मैं भी नहाया हुआ हूं आप भी नहाए हुए मैं गैर नहाया हुआ नहीं मैं भी नहा के गंगा से आ रहा हूं गंगा ब्राह्मण को ही पवित्र करती सूत्र को नहीं और आप ही नहीं ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं मैं भी स्मरण कर रहा हूं तो ईश्वर का स्मरण आपको ही शुद्ध करता है मुझे नहीं तो यह भेदभाव ईश्वर की दुनिया में भी जारी है गंगा भी पक्षपाती मैंने आपको छू दिया तो क्या बिगड़ गया अगर आपको मैंने छू दिया मैं अपवित्र नहीं हुआ तो आप कैसे अपवित्र हो गए और अगर आप कहते हो कि यह सवाल देह का नहीं आत्मा का है तो मैंने एक तो आपकी आत्मा छूई नहीं आत्मा छूई जा सकती नहीं अगर ठीक समझो तो आत्मा ही एकमात्र अछूत है जा सकती ही नहीं इसलिए अछूत अछूत का मतलब छूने योग्य नहीं ऐसा नहीं छूने के पार है ऐसा स्पर्श नहीं किया जा सकता फिर भी अगर आप कहते हो कि आत्मा छू से अपवित्र हो गई तो मैं ये पूछता हूं कि आत्मा भी अपवित्र हो सकती आत्मा तो स्वभावता पवित्र है स्वरूपता पवित्र है वह तो ब्रह्म ही है स्वयं ब्रह्म और ये जगत माया और ब्रह्म सत्य की बात है और शंकराचार्य ने जितना ब्राह्मणवाद्य देश में फैलाया उतना किसी और व्यक्ति ने नहीं फैलाया और शंकराचार्य के चिंतना का विचारणा का कुल परिणाम इतना हुआ कि शंकराचार्य एक जमात छोड़ गए हैं अहंकारियों की जगत मिथ्या सो फिर अहंकार ही सत्य रह जाता है और कुछ बचता नहीं अब यह अहंकार है कि ये मेरी देह जहां मेरे का भाव है वहाँ अहंकार है ये अहंकार है कि मैं ब्राह्मण और तू शूद्र और तूने ने छू के मुझे अपवित्र कर दिया क्या खाक ब्राह्मण रहे हो अगर ब्राह्मण थे तो तुम्हें छूने से शूद्र भी होता तो ब्राह्मण हो जाना चाहिए था ये क्या बात हुई कि शूद्र ब्राह्मण को छुए तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाए होना तो ये चाहिए कि शूद्र पवित्र हो जाए ये क्या ब्राह्मण की नपुंसकता हुई ये तो शूद्र ज्यादा बलवान सिद्ध हुआ लेकिन हमारे बड़े मचे हम तोतों की तरह दोहराए जाते हैं पंडित ब्रह्म प्रकाश तुम पूछ रहे हो कि सत्य की परिभाषा है वह जो कि नश्वर नहीं यह परिभाषा तुम्हें कहां मिली कैसे मिली सत्य को जाना है मैं कहता हूं मैंने जाना है और ऐसा पाया है कि सत्य नस्वर भी है अनस्वर भी सत्य संसार भी है ब्रह्म भी सत्य देह भी है आत्मा भी सत्य के ये दो पहलू हैं इनमें कुछ विरोधाभास नहीं इनमें बड़ा तालमेल है इनमें बड़ा गहन एक है अद्वैत है इनके बीच संगीत पूर्ण लयबद्धता है तुम ही देखो तुम्हारे देह में और तुम्हारी आत्मा में कैसी लयबद्धता है देह प्रफुल्लित हो तो आत्मा प्रफुल्लित होती आत्मा प्रफुल्लित हो तो देह प्रफुल्लित होती बड़ी लयबद्धता है जैसी तुम्हारी देह और आत्मा में लेबद्धता है ऐसे ही ब्रह्म में और उसकी देह इस विराट संसार में लेबद्धता है मनुष्य छोटा सा रूप है इस पूरे जगत का इस जगत की पूरी कथा उसमें लिखी है। एक मनुष्य को हम पूरा समझ लें तो हमने सारा अस्तित्व समझ लिया मनुष्य प्रतीक है तुम्हारे भीतर आत्मा और शरीर में कैसा तारतम्य बंधा हुआ है कैसा नृत्य चल रहा है ठीक ऐसा ही नृत्य ब्रह्म में और उसके अभिव्यक्ति में चल रहा है और शंकराचार्य बहुत अर्चन में पड़े अर्चन में पड़ेंगे ही क्योंकि व्याख्या अर्चन में डालने वाली उनसे बार बार पूछा गया है जिसका वो जवाब नहीं दे सके और हजार साल में कोई शंकराचार्य को मानने वाला जवाब नहीं दे सका जवाब है नहीं कोई देगा भी कैसे उनसे पूछा गया अगर ब्रह्म सत्य है और माया असत्य है तो ये माया आई कैसे आई क्यों कहां से आई क्योंकि सबका स्रोत तो ब्रह्म है फिर माया का स्रोत भी ब्रह्म ही होगा आएगी नहीं तो कहां से ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं ब्रह्म ही तो सर्वव्यापी है वही तो एकमात्र अस्तित्व है ब्रह्म पर्याय वाची है ब्रह्म शब्द प्यारा है ब्रह्म का अर्थ होता है जो विस्तीर्ण है फैला हुआ है जो लोक लोकांतर में व्याप्त है जिसने सारे आकाश को आच्छादित किया हुआ है। ऐसी इंच भर जगह नहीं जहां ब्रह्म ना हो तो फिर माया कहां से आई तो फिर शंकराचार्य को लीपापोती करनी पड़ती वो लीपापोती बिल्कुल व्यर्थ है उससे किसी को धोखा पैदा नहीं होता हां जिनको धोखा ही खाना है उनकी बात और यह सीधा सवाल है इसका जवाब नहीं हो सकता आएगी तो ब्रह्म से आएगी और तबरचन खड़ी हो जाएगी दो ही बात हो सकती है या तो ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं से आई तो फिर हमें अस्तित्व का एक स्रोत और भी मानना होगा ब्रह्म के अलावा भी तब जगत में दो ब्रह्म हो जाएंगे दो सत्य हो जाएंगे और अड़चन फिर बढ़ती चली जाएगी फिर दोनों में कौन बड़ा सत्य है फिर दोनों में कौन शक्तिशाली फिर एक बात तो तय हो जाएगी कि ब्रह्म फिर सर्वशक्तिमान नहीं और भी कोई है जो कुछ कम शक्तिशाली नहीं मालूम होता सच तो ये ज्यादा शक्तिशाली मालूम होता है क्योंकि संसार अधिक लोगों को प्रभावित करता है ब्रह्म तो शायद ही कभी किसी को प्रभावित कर पाता है कभी करोड़ों में एकाध अधिकतम लोग तो संसार से ही प्रभावित हैं संसार में ही जी रहे हैं तो वो जो दूसरा ब्रह्म वो ज्यादा शक्तिशाली मालूम होता उसकी विजय बड़ी मालूम होती उसने अधिक लोगों को जीता हुआ है ये तुम्हारे तथाकथित ब्रह्म ये तो कभी एक आध वोट इनको मिल जाए कहीं तो मिल जाए इनकी हैसियत क्या है और दूसरा स्रोत मान लिया तो अड़चन और खड़ी हो जाने वाली फिर सवाल ये है कि हम किस ब्रह्म को खोजें जिससे माया पैदा हुई उसको खोजें कि जो माया की विपरीत हो उसको खोजे किसको खोजने से मुक्ति होगी और फिर दोनों में संघर्ष होगा कौन जीतने वाला है कैसे निर्णय होगा जो जीते उसी के साथ होना चाहिए और जीतता तो दिखता है नंबर दो का ब्रह्म नंबर एक का ब्रह्म तो जीतता नहीं दिखता हारता दिखता रोज रोज हार होती चली जाती तो यह तो माना नहीं जा सकता कि एक और स्रोत फिर एक ही उपाय बचता है कि ब्रह्म से ही माया पैदा हुई तब एक अर्चन खड़ी होती कि सत्य से मिथ्या कैसे पैदा हो सकता है सत्य के वृक्ष में मिथ्या फूल लगे सत्य की हो शाखाएं सत्य की हो जड़ें और फूल लगे झूठ के असंभव सत्य से जो पैदा होगा वह भी सत्य होगा शंकराचार्य इस परिभाषा में उलझ के बहुत झंझट में पड़ गए उनकी काफी पिटाई हुई है एक हजार साल में होना निश्चित थी जिम्मेवार वो खुद है मैं तो मानता हूं कि ये जगत ब्रह्म से ही विस्तीर्ण होता उसकी ही अभिव्यक्ति है उसका ही आह्लाद है उसका ही उत्सव है ये सब रंग उसके हैं ये सब फूल उसके ये सब व्यक्तित्व उसके ये सब रूप उसके ये सब नाम उसके वही है पहाड़ों में वही नदियों में वही झरनों में वही मनुष्यों में वही पशुओं में वही पक्षियों में इस सारे वैविध्य के भीतर वही है इसलिए मैं इस वैविध्य को असत्य नहीं कह सकता क्योंकि इसको असत्य कहूं तो फिर दो बातें करनी पड़ेंगी या तो ब्रह्म को भी असत्य कहो क्योंकि असत्य से ही असत्य पैदा हो सकता है या फिर दोनों को सत्य कहो दोनों को असत्य कहने वाले लोग भी पैदा हुए जैसे नागार्जुन नागार्जुन ने कहा दोनों असत्य क्योंकि संसार असत्य है, उसका तर्क कहीं शंकराचार्य से ज्यादा श्रेष्ठ है, शंकराचार्य उसके सामने कहीं टिकते नहीं नागार्जुन ने कहा कि अगर जगत असत्य है तो ब्रह्म भी असत्य जहां से नागार्जुन ने पकड़ा वहीं से मैंने शंकर को पकड़ा है लेकिन नागार्जुन शंकर के ही तर्क को आगे बढ़ाता है वो कहता है कि अगर जगत असत्य है तो ब्रह्म भी असत्य क्योंकि जब फूल असत्य है, तो हम वृक्ष को कैसे सत्य मानें? उसका भी तर्क वही है जो मेरा है हालांकि वह दूसरे आयाम में गया उस आयाम में मैं जाने को राजी नहीं हूं क्योंकि उसमें उलझन में पड़ा नागार्जुन से पूछा गया जब सभी असत थे तो तुम किसको समझा रहे हो किसको लिख रहे हो जगत भी असत तुम भी असत कम से कम शंकराचार्य खुद तो सत्य थे जगत असत्य हो कम से कम आत्मा तो सत्य थी नागार्जुन ने कहा कि जब सारा जगत असत्य दृश्य असत्य है तो दृष्टा कैसे सत्य हो सकता है वो शंकराचार्य की जो तर्क सरणी है नागार्जुन उस तर्क सरणी पर शंकराचार्य से बहुत आगे चला जाता है वो उसी तर्क को पूरा खींचता है शंकराचार्य बेईमान मालूम होते हैं बीच में रुक जाते हैं। लेकिन नागार जो इस अर्थों में ईमानदार है झंझटें बहुत आती हैं उस पर मगर वो तर्क को पूरा ले जाता है जहां तक ले जाया जा सकता है वो कहता है असत्य से ही असत्य पैदा हो सकता है और जब दृश्य ही असत्य है तो दृष्टा कैसे सत्य होगा दृष्टा भी असत्य सब असत्य मगर उसकी अड़चन खड़ी होती है, जब सब असत्य है तो तुम किसको समझा रहे सांप है ही नहीं और तुम लाठी मार रहे और लाठी मारने वाला भी नहीं और लाठी भी नहीं मैंने भी तर्क को वहीं से पकड़ा है लेकिन मैं दूसरे आयाम में ले जा रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है और मैं जब ये कह रहा हूं तो ये मेरी कोई तार्किक निष्पत्ति मात्र नहीं यह मेरा अनुभव है मैं अपनी देह को उतना ही सत्य मानता हूं जितनी अपनी आत्मा को और इसलिए मैं अपने सन्यासी को कहता हूं संसार को छोड़ना मत लोग मेरी बात समझें या ना समझें क्योंकि लोगों के पास पीटी पिटाई धारणाएं लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसके लिए बुनियादी आधार है मैं ये कह रहा हूं कि संसार को मत छोड़ना क्योंकि संसार परमात्मा का ही रूप है उसका ही गीत गायक छिपा है गीत सुनाई पड़ा है जैसे दूर कोयलिया बोले कोयल दिखाई भी ना पड़े लेकिन गीत उसकी गूंज तुम तक आ जाए तो तुम मान लोगे कि कोयल है क्योंकि गीत है ये कोयल की कुह कुहू पर्याप्त है प्रमाण है कि कोयल भी होगी नहीं दिखाई पड़ती कहीं छुपी है दूर अमराई में मगर कुहू कुहू की पुकार तुम्हारे प्राणों को गदगद कर जाती तो कोयल होगी संसार परमात्मा की कुहू कुहू है परमात्मा छिपा है किसी गहरी अमराई में अप्रगट है तुम्हारे भीतर भी छिपा है मेरे भीतर भी छिपा है पत्थर में भी वही सोया हुआ है बुद्धों में भी वही जागा है जो पत्थरों में सोया है वही बुद्धों में जागा है हमने अच्छा किया कि बुद्ध की हमने मूर्तियां बनाई वो पत्थर की बनाई उससे संकेत दिया हमने जगत को कि पत्थर में भी वही है जो बुद्ध में हमने भेद तोड़ा हमने कहा देखो हम मूर्ति बुद्ध की पत्थर में बनाते सबसे पहले मूर्तियां जगत में बुद्ध की बनी इसलिए उर्दू मैं तो बुद्ध शब्द मूर्ति का पर्यायवाची हो गया बुद्ध बुद्ध का ही बिगड़ा हुआ रूप बुद्ध परस्ती का अर्थ है बुद्ध परस्ती बुद्ध की ही पहली प्रतिमाएं दुनिया में दिखाई पड़ी और हमने प्रतिमाएं बनाई पत्थर की इशारा यह था कि जो पत्थर में सोया है वही बुद्ध में जागा एक ही है वही सोता है वही जागता है वही भटकता है वही घर लौट आता है उसका ही सब खेल है उसकी ही सारी लीला है संसार से भागना मत संसार को गंभीरता से ही मत लेना त्यागना भी मत पलायन कायरता है अपने सन्यासी को मैं कहता हूं जियो जी भर के जियो पियो जी भर के पियो और प्रतिपल साक्षी भी बने रहो दृश्य भी सत्य है दृष्टा भी सत्य है लेकिन तुम दोनों को जानो तुम दोनों में अपने अनुभव को विस्तीर्ण करो दृश्य में भी और दृष्टा में भी तब तुम्हारे जीवन में सत्य अपनी समग्रता से उतरेगा अब तक का जो सन्यास था वो अधूरा था अपंग था अब तक का जो संसारी था वो भी अधूरा था और अपंग था मेरा सन्यासी ना तो पुराने ढंग का सन्यासी है ना पुराने ढंग का संसारी है मेरे सन्यास में संसार और सन्यास ने अपना द्वंद छोड़ दिया अपना द्वैत छोड़ दिया वे अद्वैत को उपलब्ध हो गए मेरा सन्यासी ध्यानपूर्वक संसार में जिएगा साक्षी भाव से संसार में जिएगा ब्रह्म में रहेगा और संसार से भागेगा नहीं क्योंकि दोनों सत्य और एक ही सत्य के दो पहलू सुन लो पंडित ब्रह्म प्रकाश कबीर क्या कहते चुवत अमीरस भरत तालजे शब्द उठे असमानी हो सरिता उमड़ सिंधु को सोखे नहीं कछु जाए बखानी हो चांद सूरज तारागन नहीं वहाँ नहीं वह रैन बिहानी हो बाजे बजे सितार बांसुरी ररंकार मृदुवानी हो कोटी झिलमिले जह तह झलके बिनुजल बरसत पानी हो दस अवतार एक रत राजें अस्तुति सहज सियानी हो कहे कबीर भेद की बातें बिरला कोई पहचानी हो भेद की बात कोई विरला पहचान पाता है और क्या है भेद की बात नहीं कछु जाए बखानी हो बात ऐसी है कि कहो तो कहीं नहीं जा सकती मगर अनुभव की जा सकती है चुवत अमीरस जहां अनुभव होता है वहां अमृत झरता है सत्य एक स्वाद है अमृत का चुवत अमीरस भरत तालज और कुछ छोटी मोटी बूंदाबांदी नहीं होती ताल भर जाते भीतर सरोवर उमड़ आते भीतर मान सरोवर निर्मित हो जाता भीतर चुवत अमीरस भरत ताल जे शब्द उठे आसमानी हो और भीतर शास्त्र का जन्म होता उपनिषद पैदा होते कुरान जकते बाइबल बोलती शब्द उठे आसमानी हो मगर वो शब्द हमारा नहीं होता आकाश का होता है विराट का होता है हमारा तर्क बहुत पीछे छूट जाता हम खुद ही बहुत पीछे छूट जाते वो जो ध्वनि उठती वो जो शब्द उठता है हमसे बड़ा हम उसमें सिर्फ एक झंकार हो जाते सरिता उमड़ सिंधु को शोख है और मामला ऐसा है सत्य का ऐसा बेबूज पहेली जैसा इसलिए मैं कहता हूं विरोधाभासी सरिता उमड़ सिंधु को शोखे जैसे सरिता उमड़े और सागर को पी जाए भरोसा ना है ये बात ही भरोसे की नहीं कि सरिता उमड़े और सागर को पी जाए मगर ऐसा ही अनुभव है कि तुम्हारे भीतर इतना विराट समा जाता है कि भरोसा नहीं आता जैसे बूंद में सागर समा जाए सरिता उमड़े सिंधु को सोखे एक एक जागृत पुरुष ब्रह्म को पूरा का पूरा पी गया है कुछ छोड़ा नहीं बड़ी हैरानी की बात है हम इतने छोटे हैं और विराट को पी जाते मगर यह घटना घटती और घटती है तभी समझ में आती है लाख कोई समझाए समझ के पार रह जाएगी मैं कितना ही तुमसे कहूं कि जगत भी सत्य ब्रह्म भी सत्य मगर जब तक यह तुम्हारा अनुभव ना हो तब तक बात तुम्हें जमेगी नहीं तुम्हारे पुराने पक्षपात घेरे रहेंगे सरिता उमड़ी सिंधु को सोखे नहीं कछु जाए बखानी हो अब क्या कहें किससे कहें छोटी सी सरिता ने सागर को पी लिया कहें तो कौन मानेगा लाख सिर पटके कोई राजी ना होगा चांद सूरज तारागन नहीं वह नहीं वह रैन बिहानी हो बाजे बजे सितार बांसुरी बड़ा आह्लादपूर्ण है वो अनुभव संगीत है नृत्य महोत्सव है बाजे बजे सितार बांसुरी रणंकार मृदवानी हो कोटी झिलमिले जय तै के जैसे करोड़ों दिए जल गए सब तरफ झिलमिल झिलमिल हो जाती तुम्हारे भीतर का दिया क्या जलता है सबके भीतर के दिए तुम्हें दिखाई पड़ने लगते उनको नहीं दिखाई पड़ रहे उनके भीतर के दिए तुम्हें दिखाई पड़ने लगते बुद्ध ने कहा जब मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ तो मैंने जाना कि सारा जगत मेरे साथ ज्ञान को उपलब्ध हो गया मैंने क्या बुद्धत्व पाया सारे जगत ने मेरे साथ बुद्धत्व पा लिया कोटी झिलमिलें जहते झलके, के बिनु जल बरसत पानी और बड़ी मुश्किल है कोई मेघ दिखाई पड़ते नहीं कोई जल दिखाई पड़ता नहीं और यूँ बरसा हो जाती यूँ बरसता है ऐसा घनघोर बरसता है ऐसा उमड़ घुमड़ के बरसता है न कहीं बादल दिखाई पड़ते न कहीं कोई जल दिखाई पड़ता और बरसा होती और भिगा जाती भिगो जाती गीला कर जाती आद्र कर जाती रस से भर जाती चुवत अमीरस भरत तालजे दस अवतार एकरत राजे और परमात्मा के जितने रूप प्रगट हुए हैं सब एक साथ प्रकट हो जाते सभी अवतार जैसे एक साथ सामने खड़े हो जाते कृष्ण की बांसुरी बजती है बुद्ध की समाधि जगती है महावीर का कैबल्य सब एक साथ दस अवतार एक रथ राजे अस्तुति सहज सियानी हो अब किस किसकी प्रार्थना करो किस किसकी स्तुति करो आवाक रह जाता है अनुभव करने वाला वाणी खो जाती गूंगा हो जाता है बोल नहीं उठता कहें कबीर भेद की बातें बिरला कोई पहचानी हो पंडित ब्रह्म प्रकाश अगर जानना हो तो ध्यान में उतरो परिभाषा न पूछो समाधि में उतरो तर्क शास्त्र में मत पढ़ो ऐसे मुझे कुछ अड़चन नहीं है तर्क मेरे लिए खेल है तर्क ही करने में किसी को रस आता हो तो मुझे कुछ बेचे नहीं, नहीं। मैं तर्क भी कर सकता हूं मगर तर्क मेरे लिए खेल है इससे ज्यादा नहीं उसका कोई मूल्य नहीं जैसे ताश के पत्ते कोई खेले, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं ताश के पत्ते भी खेलने को राजी हूं तुम्हारी मर्जी मगर उससे कुछ हल नहीं होगा वो सब राजा रानी ताश के पत्तों पर जो है बस ताश के पत्तों पर है ना कोई राजा है ना कोई रानी जैसे शतरंज के मोहरे कोई वजीर कोई हाथी कोई राजा है कोई कोई भी नहीं वहां ऐसा ही तर्क का जाल है शतरंज का खेल है मगर मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जिन्हें तर्क करने में कोई अड़चन होती हो मैं तर्क को उसकी आखिरी सीमा तक खींच सकता हूं मैं तर्क को खूब धार दे सकता हूं मगर इतना तुम्हें याद दिलाऊं कि तर्क से कुछ हल ना होगा हल तो होगा समाधि से समाधान तो होगा समाधि से परिभाषा न पूछो अब यहां आ गए हो ये मैं कदा है पियो भूले चुके आ गए बड़ी कृपा की पंडित जन इस तरफ आते नहीं और आ जाते हैं तो मुश्किल में पड़ जाते हैं अगर तुम उतार कर रख सको अपना पांडित्य तो यह शराब तुम्हारे लिए भी निमंत्रण है फिर दोहरा दूं एक तो ऐसी जगह आना ठीक नहीं और आ गए तो बिना पिए जाना ठीक नहीं योग प्रीतम का यह गीत कुछ इशारे दे सकता है योग प्रीतम मेरे सन्यासी और जो मैं कहता हूं उसे गीतों में बांध देते कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो पिता भी रहूं और प्यास भी हो मस्ती में बहकता दिल भी रहे और होश भरा उल्लास भी हो मिट जाए मेरी हस्ती के निशान मौजूद भी लेकिन पूरा रहूं, मैं उसका नजारा देखा करूं संसार भी हो संन्यास भी हो जीवन का सफर यूं बीते अगर कुछ धूप भी हो कुछ छांव भी हो मिलता भी रहे चलने का मजा मंजिल का सदा एहसास भी हो पर्दे में छिपा हो लाख मगर जलवा भी दिखाई देता रहे इस आंख में खेल में वो कुछ दूर भी हो कुछ पास भी हो कुछ इसके खुदा में चुप भी रहूं कुछ इसके बुता में बात भी हो धरती भी बसी आंखों में रहे प्यारा ये खुला आकाश भी हो हो चुप्पी मगर कुछ गाती हुई संगीत हो मौन में डूबा हुआ रोदन भी चले कुछ मुस्काता कुछ असरु बहाता हास भी हो सन्नाटा कभी तूफान सा हो चुपचाप सी गुजरे आंधी कभी मजधार भी हो साहिल की तरह पतवार भी हो विश्वास भी हो मुमकिन हो अगर यह दुनिया में जीने का मजा कुछ और ही हो मौला भी रहे बंदा भी रहे गीता भी झरे ब्यास भी हो कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो पीता भी रहूं और प्यास भी हो मस्ती में बहकता दिल भी रहे और होश भरा उल्लास भी हो मिट जाए मेरी हस्ती के निशान मौजूद भी लेकिन पूरा रहूं मैं उसका नजारा देखा करूं सन्यास भी हो संसार भी हो मैं चुनाव करने को नहीं कहता मैं पूरा पूरा जीने को कहता हूँ समग्र रूप से जीना ही धर्म है अधूरा जीना ही अधर्म है आज इतना है।